तेन तेन आत्मना भगवत अनुसंधान उक्ता विभूतिर अनुबदति <coughs> भगवान का अनुसंधान चिंतन ध्यान करने के लिए कई कई विभूति कही गई तेन तेन आत्मना तत्त रूप से भगवान का ध्यान चिंतन करना सर्वत श्रेष्ठ रूप से सर्वात्मा परमात्मा तत्त विशेष श्रेष्ठ रूप से भगवान का ध्यान करने के लिए विभूति कही गई उसका अनुवाद करते भगवान वास्तव भगवत दसम अध्याय विभुति कही गई। ठीक परस्य सोपादिकम च टीका परिद्रूपम ध्येय च उत्तम अर्थ परमात्मा की विभुति रूप दो प्रकार सोपाधिक रूप भी निरुपाधिक रूप भी आत्मा है ध्यान का विषय ब्रह्म, निरूपाधिक रूप अहमअपाधिक जहाँ सोपाधिकता है वो ध्यान करना सोपाधिक गया रूपम अशेष जगदात्मक विश्व रूपाख्यम अवतरय प्रश्नोपयोगी वृत्त क्या सारा जगदे सोपा जिसका नाम है जगदात्मक सोपाधिक उसको विषय करके अधिकृत अध्यायांतर अन्य अध्याय एकादश अध्याय अवतरण करते हुए भगवान भाष्यकार प्रश्न उपयोगित्व आगे का प्रश्न अर्जुनों का है प्रश्न के उपयोगी प्रश्न के आवश्यक जो वृत्तम अतीतम उसका भगवान भाष्यकार पहले करते कथन करते की तरचि कही गयी और विभूति में ्याहिदृत्न स्थित जगत भगवान कहा अंत में पूर्व में भगवान का उनकी विभूति में यह अखिलस्य एतस्य यदत प्रपंचात्मक अखिल जगत तस्य सर्वेदा यदत अशेष प्रपंचात्मकमक पर अखिल जगत कारणत ये संपूर्ण जगत का कारण परज्ञ तो सर्वे वो सर्वे उसमें, उस सर्वे सर्य, वूप्ञा है कारा जगत का कारण अशेष प्रपंचात्मक वो सर्वज्ञ सर्वेश्वर है ये सर्वे सर्वे सर्व जो कहा गया विस्वरूप तो है सुन करके अर्जुन श्रुतवा अर्जुन तसे साक्षात्कार या चिशु याचना करना चाहता है याचितुम किचु साक्षात्कार करने की इच्छा से याचना प्रार्थना करना चाहते अर्जुन इस अभिप्राय से आदो पृष्ठवान पहले कहा श्रुतवा भाष्य में सु जगदात्म रूपम आद्यम ईश्वरम जो जगद आत्म रूप जगत जिसका जगत स्वरूप सारा प्रपंच आत्म विश्वरूप आद्यम आद। आदु भवम आद्यम सबका कारण ऐश्वरम ईश्वर सहित ऐश्वरम यह जो विश्व रूप स्वरूप है तत्सक्ष कर जो उनका स्वरूप उसका साक्षात करना चाहते हुए साक्षात कर साक्षात्कार करना चाहते हुए अर्जुन ने कहा उवाच अर्जुन उवाच अर्जुन उद अनुग्रहाय परम गुत्म संतम यं यं विगतो विगतो मदनुग्रहाय मदअुग्रहाय मेरे को अनुग्रह करने के लिए परम गुह्यम अत्यंत गोपनीय अध्यात्म संगीतम जो उसको अध्यात्म शब्द से कहा जाता है यद वच है तो यह उत्तम जो वचन शब्द आपने कहा उसी वचन से आपके उपदेश से अयम मम मोह विगत अयम मोह मोह अज्ञान नष्ट हो गया मध अनुग्रह एवसने माम अनुग्रहार्थम मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए परमंगुह परमं परम का निरतिशय सौ निर्गत अतिशय जिसे अतिशय ही सौश्ठ है गुह्यम का गोपनीय अध्यात्म अध्यात्म संगीतम क्या आत्मा आत्मात्म विवेक विषय अध्यात्म संज्ञा से अध्यात्म नाम से कहा गया ये आत्मा अनात्म विवेक है तद विषय का ये शब्द है ये आत्मा अनात्म विवेक निश्चय करने के लिए ये वच तो तो वचन आपने कहा आपके से से, उपदेश से, ते वचन से विगतो नष्ट हो गया, मा अवेक बुद्धि बुद्धि नष्ट हो गई। टीका मे मद अनुग्रहत उपकार अग्रह मयि करुणा कृपा कृपा को निमित्त करके जो उपकार है वो अनुग्रह है अनुग्रह क्या है करुणाम निमित्ती कृत उपकार कृपा मेरे पर कृपा कृपा को निमित्त करके जो आपका उपकार उपदेश अनुग्रह तदर्थम तदर्थम वचन उसके लिए वाक्य बा... अनुग्रह के लिए वाक्य जो वाक्य आपने कहा निरतिश निर वच वच शब्द के निरती से परम पुरुषार्थ साधन परम पुरुषार्थ मोक्ष का साधन है अब क्या इसलिए असत्यान इत्यादि प्रधानमंत्री वाक्यन अनुचस्व दर्थ प्रधान ही तम पद का अर्थ महावाक्य से ज्ञान होता है बंध निवर्तक ब्रह्म ज्ञान महावाक्य से होगा महावाक्य प्रमाण महावाक्य ज्ञान के लिए वाक्य अर्थ ज्ञान के लिए पदार्थ ज्ञान चाहिए तुम पदे के तत्पदे की पदे तुम पदार्थ का ज्ञान करने के लिए प्रथम सठ का अध्याय में का है तुम पदार्थ प्रधान पदार उसमें कुछ परमा के उसमें में कहा गया प्रधान ही तुम पदार्थ त्व पद का लक्ष्य अर्थ निश्चय करने पर फिर मध्य सठ का में सप्तम अध्याय से अध्याय तक तत्पदार्थ प्रधान लक्ष ज्ञान होने पर आगे त्रयोदश से लेकर आगे तक ऐक्य बोधन करने के लिए अंतिम तो प्रथम में प्रधान वाक्योहम विगत अयम इदक मोह से अयम अयम शिक्षम साक्षी दर्श आत्मा साक्षी स सा आत्मसाक्षिक आत्म स्वयं साक्षी मुह का ज्ञान अज्ञान का भान होता है साक्षी के द्वारा इसलिए अज्ञान में प्रत्यक्ष प्रमाण अभिवेक बुद्धि अभिवेक बुद्धि और अज्ञान विपर्यास आत्मिका अज्ञान विपर्यास विपरीत ज्ञान ये सब नष्ट अज्ञान से विपरीत ज्ञान होता है भ्रांति ज्ञान आवरण विक्षेब्ध अज्ञान का कार्य तो ये सब नष्ट हो गई बुद्धि ऐसे अर्जुन ने कहा स्लोग बोला मोहयं सप्तमा आरभ छो हो गया तोम पदार्थ प्रधान सप्तम से आरम्भ करके तत्पदार्थ निर्णय तत्पदार्थ का निर्णय तत्पद का लक्ष्य निश्चय करने के लिए करी भगवदुक्त वचो मैं श्रुत भगवान के द्वारा कहा गया शब्द वाक्य मैंने सुना सुनाजुन कहता इत्या भाव प्यो हिभूता सुतो विस्तरशो मया सुतो विस्तरशो मया सत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यम चयत्म्यूताय भूताना भवाप्यों ततः मया अव्य महात्म श्रुत भरसुत अव्यय महात्म श्रुत आपसे हे कमलपत्राच्य संबोधन भूतों का भवर अप्य उत्पत्ति प्रलय विस्तार पूर्वक मैंने सुना और अव्यय नित्य जो महात्म्य आपका वो भी आपसे ही सुना हे ख्य में उत्पत्ति ही। हा भूताना भूतान उत्पत्ति और प्रलय तो भाप्युत सुना में ने। भी मया। ना संके पता। संके भी पूरा विस्तर के साथ कैसे सुना तोत्ता तोत्ता आप से आपके मुख से कमलपत्राख्य संबोधन कमलस्य पत्रम कमलपत्र तदव दक्षिण गोल इस कमल पत्राक्ष तब सत्व कमल पत्राक्ष कमलपत्राक्ष महात्म अभी अविनाश अक्षय उसके साथ श्रुतम अनुवर्तते प्रथम श्रुतो वाया भव्य दिवचन है तो यहाँ भी उसकी अनुभूति ला करके विपरिणाम करना पड़ेगा महात्म्यम अभी श्रुतम महात्म्यम भी सुना ठीक है तत्व तो भूता न उत्पत्ति प्रलय तत्व तो तो संपद्य थे आपके आपसे ही भूतों की उत्पत्ति प्रलय वो आपसे ही सोना <Gl Chicken> महात्मा भाव महात्म्यम महात्म्य का क्या अर्थ है महात्मा भाव महात्म्यम आप ही महात्मा है ताव महात्म पार्थिकार्थिक स्वरूप आपका स्वरूप ही महात्म्य महात्म भाव ये महान आत्मा है आपका स्वभाव है पार्थिव स्वरूप है सोपाधिक सर्वात्म तो रूप ये भी महात्म सोपाधिक रूप भी महात्म है सर्वात्म सर्वात्म आप ये रूप भी श्रुतम ऐसे सुना परिणाम अनुवृत्ति दोत अत्युक्तम महात्मा ये अपि शब्द देने से पूर्व श्लोक में जो श्रोतो है उसका यहाँ आएगा उसकी अनुभूति होगी उसका परिणाम होगा परिणाम को ज्योतन करने के लिए परिणामी अनुभूति परिणम्य अनुभूति परिणाम परिणम्य श्रोतो द्विवचन है उसके एक वचन रूप से नपुंसा करके परिणाम परिणाम करके उसकी अनुभूति को दोतन करने के लिए महात्मा भी महात्मा भी सुना श्रोतो भाव द्विवचन महात्मा भी सुना उसको द्योतन करने के लिए परिणाम अनुवृति द्योतरित अभीचर जो कहा गया है द्वितीय दिवचना सुतो है उसको परिणाम करके अनुभति करना है ये सूचित है तो। महात्म पर महात्मा परा दृष्टि मेश्वरम पुरुषोत्तम मेश्वरम पुरुषोत्तमेतथा महात्मा परेप हे परेश्वर यथा यथ अपने स्वरूप को जैसे कहते हो एवसि ऐसे ही मैं दृष्टुम्छा ते ऐश्वरम रूपम ईश्वर समय आपका जो रूप है सोपादेव रूप उसका देखना साक्षात्कार करना चाहता हूँ एवं एवं नान्य था जैसा तो ठीक है यथा यह न प्रकार था। जिस प्रकार आप कहते तो मतमान परमेश्वरम जैसे कहते हो तथा तो द्रष्टुम इच्छा में जैसा आप कहते हो इसमें कोई संशया नहीं ऐसा ही है जैसा आप कहते ठीक है फिर उसका साक्षात्कार करना चाहता हूँ ये नहीं की इसमें संशय इसमें मैं देखना चाहता हूँ ऐसा नहीं जैसा आप कहते हो ठीक है फिर उसका साक्षात्कार करना मैं चाहता हूँ तब तो तेज ज्ञान ईश्वर शक्ति बल वीर तेज भी संपन्न ऐश्वरम वैष्णव पुरुषोत्तम विष्णु वैष्णवम उसमें क्या है ईश्वर से ऐश्वर्य का वैष्णव ईश्वर विष्णु उनका रूप क्या है ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर तेजस्व युक्त है तेजस्वी संपन्न ऐसे संपन्न युक्त है ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल रूप है उसका साक्षात्कार करना चाहता तो हूँ ठीक है मैं तदुक्त अर्थ अर्थे विश्वास अभाव न तस् दिदृष्या किन्तु कृतार्थ भूपुष्य तद्युत अर्थ विश्वास अभावात्थ ती दृक्षा इतना यह नई सात अर्थ विश्वास अभाव तीदृक्षा इतने न आपके अर्थ है विश्वास नहीं होने से देखना चाहता हूँ ये बात नहीं है विश्वास नहीं आपके वचन में इसलिए मैं देखना चाहता हूँ ये सर नहीं है इतना किंतु फिर क्यों देखना चाहते है किन्तु कृतार्थ बहुत सया कृतार्थ ही बहुत सया कृतार्थ होने के लिए उसका देखने से कृतार्थ हो जो कृतकृत हो जाओ इसकी इच्छा से देखता हूँ एवं जैसे कह दो ठीक है ये न प्रकार न सोपाधिक न निरुपाधिक जैसे आप कहते हो ठीक है यदि हम आप निश्चित्य निश्चित मत वाक्यम थे महान यदि में आप निश्चित निश्चित करके मेरे वाक्य समान ले प्रमाण है तरे किमित मत दुख दिदीक्ष जैसे मैं कहा मान लो फिर देखना क्यों चाहते उसका उत्तर कृतार्थी बहुसम कृतार्थ होने के लिए देखना चाहते हो तथा तो दस्टम चांग क्या देखना चाहते हो चतुर्भुजादि रूपये चतुर्भुज रूप देखना चाहते हैं? है ए, नहीं ऐश्वरम ईश्वर इतम ऐश्वर कृष्ण और कैसा रूप है तद व्याच्ञरादि युक्त ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य तेज सामर्थ्य सब से युक्त ईश्वर रूप देखना चाहते हो परमेश्वर महात्मा नामेश्वरम पुरुषोत्तम द्रष्टुम अयोग्य कुतो दिदृक्षा इतिहास देखने के लिए अयोग्य हो तो उसमें देखने की क्या इच्छा ऐसा शंका से कहते हैं मन्यसे मनसे यदि तक्यं मैया दृष्टि प्रभु मैं प्रभु योगे तथो में दर्श आत्मायश्याय मनसे यदि प्रभु योगे दर्श आत्मा यदि मया इति मन्यसे हे प्रभु तो मया त्रुम शक्य मनसे हे योग तेम आत्म दर्श आपका स्वरूप उसको दर्शन कर मन मासे में मे चिंत तो यदि मैं अर्जुन तत्श्य तो दृष्टि मैं यदि देख सकता है मेरे देखने दर्शन सक देखा जा सकता है प्रभु कार्थ स्वामी है स्वामीन योगेश्वर योगेश्वराय योगेश्वर में योगी न हो योग योग शब्द का अर्थ योगी योग अस्थिति योगी शब्द बनेगा मत अर्ज करें तो भी योग बनेगा तो यहाँ योगेश्वर में योग शब्द का योगी योगा नाम ईश्वर उसका योगी नाम ईश्वर योगी नाम ईश्वर योगेश्वर का योगी नाम ईश्वर जितने योगी उनमें श्रेष्ठ है इसलिए योग शब्द जो आया श्लोक में उस योग का योगी योगी योगा तेम ईश्वर तेसा का योगी नाम योग योगा नाम का योगी नाम योगियों के श्रेष्ठ योगेश्वर ये योगेश्वर इसमें अहम अतीब अर्थी दृष्टु देखना दे देखना अर्थी चाहता दर्शन में आत्मनं प्रभव सृष्टि स्थित संहार प्रवेश प्रशासन प्रभु, प्रभु प्रभु क्या है प्रभवती समर्थ है वो प्रभु ही किसके लिए प्रभवती स्थिति संहार प्रवेश प्रशासन प्रशासन है व्यक्त चतुर्थी भोजन सृष्टि के लिए स्थिति के लिए स्थिति का पालन संहार के लिए और सृष्टि उस कर उसमें प्रवेश करना अशोक को प्रशासन शासन करना नियमन का अंतर्जाम रूप से इसके लिए जो समर्थ है वो प्रभु श्लोक में योगेश्वर में योग शब्द है उसका लाक्षणिक अर्थ है योग शब्द लक्षण से योगी लेना लक्षण योग शब्दात्मा योगी नो योग योग योगी योगी में श्रेष्ठ योगेश्वर तत्व तम दर्श तत् तत्व यस्मद अहम अतीव अर्थी द्रष्टुम इसलिए मुझे दर्शन कराए यस्माद माया तो अर्जुनं अर्जुनमति भक्त प्रार्थित प्राथत प्रतिश्रवण आश्वासय आह अर्जुनम अति भक्तम सकायम अति भक्त है अर्जुन अति भक्त है और सका भी प्रार्थित प्रतिश्रवण जैसे अर्जुन ने प्रार्थना की उसका प्रतिश्रण श्रवण का उत्तर देना प्रतिश्रतर दे आश्वास ही तुम आश्वासन संतान देने के लिए पहले कहते चोदी तो अर्जुन न भगवान वाजा जैसे प्रार्थित जब अर्जुन ने प्रार्थना की तो भगवान उच श्री भगवान उचवाच पश्चिमी पार्थ रूपा शत शोथ सहस्रशो नाधा दिव्या दिव्यानि सतसो अथ सहस्र स नाविधानी दिव्या ना दिव्यानि कृति रूपाणी पश्य मेरे रूप देखो कितना प्रकार सतसो अथ सहसो हजार हजार नाना नाना विधान है, दिव्यालौक रूपे नाना वर्ण आकृति निचा। नाना वर्ण आकृति है इस रूप को देखो ये संता के लिए पहले कहते हैं, है पश्चिमी माम रूपाणी सतसु अथवा सहस अर्थात अनेक प्रकार रूप तानी च नाना धानी नाधानी का तो अनेक प्रकार दिव्य का से दिव्य भावी स्वर्ग में अन्य लौकि नहीं अकृता नहीं दिव्य नाकृति ना से विलक्षण विलक्षण नीलपिता प्रकार वर्ण नाकार वर्ण है तथा आकृत ना नीलपितादी वर्ण भी है ना प्रकार आकृति भी आकृति का अवय संस्थान विशेष अवय का संस्थान संविवेश होता है और विलक्षण होता है यह कारण ये ये में रूप भी बनने भी नाना प्रकार है अवय संस्थान आकार भी नाना प्रकार है यही सब रूप वाले रूपाणी तानी नाना वर्णाकृति नाना वर्ण आकृति वाले अनेक प्रकार रूपों को देखो श्री भगवान वाचव दिव्यान रूपाणी पश्चे थे उत्तम अभी कहा नाना विधानी दिव्याणी दिव्य रूप देखो तानी तो अनुक्रामति उसमें से थोड़े थोड़े कह देते कैसे दिव्य रूप क्या है पशादिया वसून रुद्र नश्नौ मृतस्तः बहून्यदृष्टपूर्वाणी पशाश्या भारत आदित्यान वसून रुद्रन अश्विन तथा मरुतिया तो भोजन अश्विन के द्विभजन आदित्यान वसून रुद्रा मरुत बहुनी अदृष्ट पूर्वाणी जो बहुत पहले नहीं दिखाया गया बहुत ऐसी आश्चर्यानी भारत बहुत आश्चर्यजनक है ये पहले नहीं दिखा ये आदित्य वसु रुद्रादित्य ने सबको देखो सर्वात्म के भाष्य में टीका में दान मरुत नहीं भाष्य में पहले पश्य आदित्यान पश्य आदित्या द्वादश आदित्य है बारहमासे बार आदित्य होते वसून अष्ट आठ एकादश रुद्रन एक, एक अश्विन मरुत सप्त सप्तण सात सात गण उनचास पर्व ये तान तथा बहुनी अन्य भी देखो अदृष्ट पुर्वाणी मनुष्य लोखे तत्व अन्य ने वाक्य नी मनुष्य लोक में न तुमने देखा अन्य किसने देखा इसे बहुत अदृष्ट रूपे उनको भी देखो पश्य आश्चर्य क्या था अद्भुतानी भारत अद्भुत रूप देखो ठीक है तान मरुत तथा पश्य मरुत तो सप्त सत तान तान कार मरुता उनको भी देखो नाना नानाविधानी दिव्या तो हो गया नाना विधक्तम तदेव स्पुटी थी। नानाविध क्या है बहु नी अदृष्ट पूर्वाणी पूर्म अधा जो पहले नहीं दिखा गया ऐसे रूप देखो आगे कहा पहले कहा नाना वर्णाकृति नाना वर्णकृति व्यना स्पष्टीकरण करते आश्चर्याणी आश्चर्य रूपे देखो न आदित्य आदिवश्वाद मद द्रष्टुम शक्यम कि समस्त जगदपी मध्य हस्त दृष्टुमसी केवल आदित्य वसु आदि एवं ये जो कहा आदित्य वसु रुद्र इत्यादि यही केवल रूप मेरा देखने के लिए तुम समर्थित है नहीं किंतु समस्तम जगत भी मध्य हस्त सारा जगत मेरे देह में स्थित है उसको भी देख, देख सकते हो न केवलम एतावध के जितने कहे इतने नहीं और भी यहीकस्थम जगत कृष्ण पश्चादाचर मम दे गुड़ाकेश मेह यद्रष्टुम्छसी अन्य द्रष्टुम्छसी जगत कृष्ण पश्चा सचराचर मेहकेश दृष्टुम यह एक, दे एक, एक देह में संस्थित कृष्णम जगत पश्य पश्य एक दे, आ, देह में एक सचराचरम कृष्णम जगत अद्यप्य पश्य गुड़ा के संबंधन यह चन्य द्रष्टुम्छसी तद भी पश्य जो देखना चाहते उसको भी देख सारा जगत साबर सब एक जगत था, एक एकस्थम अन्न दक्षिश मम जगत समेख पश्य अदा जानी अभी सचराचर सह चरेचरेन च वर्तते थे सचराचर चराचर द्वंद्वर के साथ तेन सहित तुल्य चराचराद्याम सहित सचराचर चर अचर के साथ सारा अन्य अन्य सार है जयम जय पराजय पार युम्छस जय पराजय यदि देखना चाहे तो किसका जय किसका पराजय जय पराजय किस में यद शंक यदि नू जय शंका थी जो कहा था तद भी दृष्टुम यदि थी ये देखना चाहते तो वो भी देख लो जो कुछ आगे बढ़ने वाला वो भी देख लो ठीक है में सप्तमी दिता सम्बद्य थे दे यह द यह सप्तमी दिहे सप्तमी परस्पर संबंध है अंतर्गत सामसातर्गत सप्तमी तकस्थम एक में अंतर्गत एक तिष्ठति स्थितम सामस के अंतर्गत जो सप्तमी एक उसके साथ ये करना यह ही स्थित सम्राज्य के अंतर्गत एक है वो सप्तमी यह देहे एक स्थितम एक देह इसमें स्थित सारा जगत को देखो इस सप्तमी का संबंध यह देह में तो है सम्राज्य के अंतर्गत भी जो एक है सब एक उसका भी अन्न उसके साथ यदि इच्छा थी तभी यह संबंध और जय पराजय देखना चाहे तो सब यहाँ देखो मन से यदि उक्त अनुद्ध मन से यदि तत्शक्यम मैं दृष्टु कहा था उसका अनुवाद करते भवान किंतु नाम शक्यसे दृष्टु नक्यसे मन नक्षुषा मन नक्षुषा दिव्यं दधा ते चक्षु दिव्यं दधा चक्षुष पश्य मे योग पश्योग्वर नोसे दृष्टु मन नक्षुषा दिव्यं दधा ते चु पश्य मे योग अन न तो मक्य ते दिव्यम मे दधा योगं पश्य अने चुषा न तो मृतम शक्यसी ये आपके जो चक्ष थे चक्ष से मुझे देख नहीं सकते हो तो। ते दिव्यम चक्षु दधा दिव्य चक्षु दता मैं ऐश्वरम योग पश्य ईश्वर संबंधी ईश्वर योग देख भाष्य में न तो मेरी न तो महास विश्वपरम विश्वपरीप्य से दृष्ट मन नाकृत न स्वचुषा जो सक्य चक्ष प्राकृत है इसी चक्षुषे विश्वपरम मेरा दर्शन ही कर सको टीका में कथम तरी ता शक्या टीका मैं सप्रपंचम अनावच्छिन्न माम सचक्षुषा न सकनों से द्रष्टुम इत्या प्रपंच के साथ व्यापक जो मेरा रूप अपने चक्षु से नहीं देख मैं तो सकते फिर कैसे दर्शन होगा ये न ये सक्य तो दृष्ट दिव्य न तो दिव्य दताम इतु दिव्य चक्ष से देख सको ये नु सक्य से जिस दिव्य हो तिव्यम चक्षु तथा ददी देता दिव्यु दिव्य से चक्षुष योगशक्ति अतिशय दर्शन विनियोग दर्शयती दिव्य चक्षु भगवान देते हैं वो किसके लिए वक्षम योगशक्ति अतिशय दर्शन योग शक्ति अतिशय का दर्शन में विनियो उपयोग दिखाते है तेनाली अन प्राकृत्य द्रष्टुम दिव्य त दिव्य दधा तेत चक्ष तेना पशे मे योग उसी दिव्य चकुषे मेरा ऐश्वरम ईश्वर से योग देखो योग शक्ति अतिशय योग शक्ति अतिशय ईश्वर संबंधी उसके से दिव्य चकुषय देखो चुषा चक्षुश इमं वृत्ता धर्तराष्ट्रय संजय निवेदित ये वृत्ता है धता राष्ट्र पहले पूछा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संजय उत्तर दे रहा है संजय निवेदित वन संजय ने धृतराष्ट्री को निवेदन किया ऐसा बताया संजय उवाच संजय उत्तो राजन महायोगेशरो हरी महायोगे दर्शयामास पार्था दर्शयास परसमेश्वर हरि महायोगेश्वर हरि हे हरि का विशेष महायोगेश्वर एवं मुक्त अर्जुनों को पार्थाय ऐसा कह करके दर्शयमास से कि परम ऐश्वरूपतिशय रूप है परमात्मा एवं थोत्थ प्रकार जगत न तो मक्य से इत्यादि इस प्रकार कह करके कहकर हे राजबोधन इति महायोगेश्वर युगेश्वर तो फिर कामीश्वर और महा हरिनाराण भगवान है में मध्यम विश्व न प्राकृत निरीक्षित दिव्य प्रकार यथे तो तो प्रकार क्या है यही का मेरा जो रूप देखना नाना बना तो बता दिया कि ये जो विश्व है प्राकृत चक्ष तो नहीं देख सकते हो दिव्य चक्ष से देख सकता हो इसे दिव्य चकुष देता हूँ ऐसा कह करके उसके बाद अपना रूप देखाया अनंतरण का दिव्य चक्ष से प्रधानादी ऐसा अनंतर दिखाया मतलब दिव्य चक्ष प्रदान के बाद पहले दिव्य करके देख करके फिर अपने रूप दिखाया दिखाया किसी ने हरि हरि क्या हर त्याम सकार्यमित हरी हर तेहरा हरण अच्छा ये कर देंगे तो ये प्रत्येक हरी हो जाए क्या हरण करते अभिद्याम सकार्याम कार्य के साथ अविद्या को नष्ट करने वाले परमात्मा बुद्धि होने पर ब्रह्म ही नष्ट कर देते। यदि यदि यद् माया माया अविद्यातर्शूपहित परम रूपम मित्र मित उपहीत मशिष्ट मै उपाधि चेतन ब्रह्म पर उत्कृष्ट्रेष्ठ रूपया दर्शनकर्शिया परम रूप श्रेष्ठ रूप कहा तदव रूप नूप है अर्जुन दर्शन कर रहा है संजय धृतराष्ट्र को कहता है अनेक वक्त नयन अनेक वक्त मने का दर्शन दर्शनम अनेक दिव्या दिव्या वक्तनी नयना चवन रूपे अनेक वक्तनयन अनेकानि दर्शनानि यस्मिन् रूपे, अनेक अद्भुता दर्शनाने अनेक्याल आभरण दिव्याय दिव्य अनेक उद्यत आयुधे आयुध विभिन्न प्रकार आयुधे दिव्याने उद्यता आयुधा तूप दिव्यात आयुधम उद्यतायुध उठा आयुध दिव्य अपराकृत अनेक आयुध विशिष्ट अनेक आवरण विशिष्ट अनेक अद्भुत दर्शन जिसे अनेक मुख नयन आदि ऐसे रूप को दिखाया अनेक वक्त नयनम अनेकनी वक्त नयना चीन रूपे बहुबी अनेक वक्त नयन अनेक वक्त नयन वाला रूपे इसी प्रकार अनेक अनेक्भुत दर्शन दर्शन अनेकानि अनेक्भुतर्शन अनेक अद्भुता दर्शना तद अनेक्भुत दर्शन अद्भुता आश्चर्यजनक अद्भुत विस्मय करने वाले ऐसे रूपे अद्भुता विस्मापका दर्शना तद अनेतर्शन तथा अनेक दिव्याभ अनेक दिव्या में अनेक और दिव्य अप्राकृता, अनेके दिव्या तथा अपराने दिव्याता दिव्यान उद्यता आयुधा जिसमें आयुश श्रद्ध ऐसे रूप दिव्यानेतायुध दर्शायास पूर्वण संबंध दस महासा पार्थ पुरुष लोग दिव्यान आवरण हार केवरादि घूषण ठीक है नहीं घूसन हार केवर कटौ कु दि दिव्य है उद्यता तो उच्चितानी ऊपर उठाया ऐसा ही आयु भगवंत प्रकार अंतरण विशेष ऐसे रूप भगवान को अन्य प्रकार से भी संजय धृत को बताता है किंच दिव्यल्या दिव्यम दिव्य गुलेपनम दिव्युन सर्वाशमय मनंत विश्व देव विश्व मुख्यमर दिव्युलेपन सन विश्व मुख दिव्य दिव्य दिव्य देव मल्यामधरम माल्या माल्याम्बर दिव्य माल्या अंबर को धारण करने वाले दिव्य गंधानुलेपन दिव्या ही गंध ही अनुलेपन रूपे अपराकृत दिव्य गंधेपन सर्वाशर्य सबके आश्चर्य में देवम अन विश्व समुखम सबोरे ऐसे रूपों को दिखाया दिव्य माल्याम्बरा दिव्यान माल्याणी अम्बराणी ध्रिय देश्वरे अमरा वस्त्रण ये नरेव्यल्याधर दिव्य दिव्य नम विश्व मुखम त्म तो दर्शयमास अर्जुन तम दर्शयमास अथवा अर्जुन ददर्श कर संभवात् अर्जुन दर्शे संभवात। दर्शयमास तम दर्शास पूरा दर्शायाम से क्रियाकर्षते अथवा अर्जुन दर्जुन ने देखा ऐसा तैयार करके अध्यारेपी पद संघटना संघटना है अन्वय संवाद अन्वय पद तैयार करके या तो दस मास की सातवते अर्जुन दर्जुन ने देखा तो। तो। दिव्य मुख नो मित्रंग